अध्याय दस प्रभु यीशु अपने राजदूतों को पहला कार्य सौंपते हैं तब प्रभु यीशु ने अपने बारह शिष्यों को बुलाकर उन्हें लोगों में से अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और उनके सब रोगों और बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया इन बारह राजदूतों के नाम ये हैं शिमोन जो पतरस भी कहलाता है उसका भाई इंद्रियास जबदिया के पुत्र याकोब और योहन फिलिपस बर्तोल में थोमस टैक्स लेने वाला मतिया हल्फियस का पुत्र याकोब थ देशभक्त शिमोन और यहूदा स्क्रियोत जिसने प्रभु यीशु को धोखा दिया इन बारह को प्रभु यीशु ने यह देकर भेजा उनके पास मत जाना जो यहूदी समाज से नहीं है और न ही समरिया समाज के लोगों के नगरों में जाना परंतु इसके बजाय इसराइल के लोगों के पास जाना वे उन भेड़ो की तरह हैं जो अपने चरवाहे के पास से भटक गई हैं। जब तुम इसराइल के लोगों के पास जाओ तो इस संदेश को बताना जो परम स्वर्ग में रहते हैं उनका शासन शुरू होने वाला है बीमारों को ठीक करना मृत लोगों को जिंदा करना कोड़ियों को ठीक करना और अशुद्ध आत्माओं को निकालना मैंने तुमको ये शक्तियां बिना दाम लिए दी हैं तुम भी इसको बिना दाम दूसरों को दो अपने साथ यात्रा में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ना लो ना रास्ते के लिए झोला ना दो कुर्ते ना दो जोड़ी जूते और ना ही लाठी तुम मेरे सेवक हो और तुम जहां भी जाओ तुम्हारा अच्छा सेवा सत्कार होना चाहिए जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पहले पता लगाओ कौन तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता है और विदा होने तक वहीं रहो उस घर घर के के अंदर जाते समय घर के लोगों को नमस्कार करके आशीर्वाद दो। अगर घर के लोग तुम्हारी तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे, तो शांति की प्रार्थना से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और परमात्मा का संदेश ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलते समय उधर मुड़कर भी ना देखना यह उनके लिए एक चेतावनी होगी मैं तुमसे सच कहता हूं जिस नगर में तुम्हारा स्वागत ना हो तो अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन उस नगर के मुकाबले पापी सदोम और गमोरा जैसे क्षेत्रों की दशा अधिक ठीक होगी आने वाला संकट देखो मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं इसलिए चालाकी से काम लो लेकिन कुछ बुरा मत करना सावधान रहो क्योंकि कुछ लोग तुम्हें गिरफ्तार करवाकर अदालतों में पेश करेंगे और सत्संग भवनों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे मेरे कारण तुम शासकों और राजाओं के सामने भी पेश किए जाओगे यह तुम्हारे लिए एक अवसर होगा कि तुम शासकों और उन लोगों को जो यहूदी समाज से नहीं है मुझमें अपनी आस्था के बारे में बताओ जब वे तुम्हें गिरफ्तार करके शासकों के सामने पेश करें तो चिंता ना करना कि तुम क्या कहोगे क्योंकि परमात्मा उस समय तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या कहना है बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता परमात्मा की पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है भाई भाई को और पिता पुत्र को मारने की योजनाएं बनाएंगे बेटे बेटियां अपने माता पिता के के बगावत करेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब तुमसे नफरत करेंगे परंतु जो अंत तक अपनी आस्था में मजबूत रहेगा वह मुक्ति पाएगा जब लोग तुम्हें एक नगर में सताए तब तुम दूसरे नगर में भाग जाना मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल देश के सभी नगरों में अपना काम पूरा भी नहीं कर पाओगे इससे पहले ही तेजस्वी मानव पुत्र आ जाएगा शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता ना ही नौकर अपने मालिक से शिष्य को अपने गुरु के बराबर बनने से और सेवक का अपने मालिक के बराबर बनने से संतुष्ट होना चाहिए यदि लोगों ने मुझ घर के मुखिया को शैतान बाल कहकर बुलाया है तो मेरे परिवार के लोगों को क्या कुछ ना कहेंगे लोगों से मत डरो उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारी बुराई करते हैं परमात्मा उन सभी के पापों को दिखाएंगे जो लोगों ने छिपा रखे हैं सबके छिपे हुए पाप सामने आ जाएंगे जो बातें मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताता हूं उसकी घोषणा सबके बीच कर दो जो बातें मैंने तुम्हें धीमी आवाज में कही है उन्हें सब लोगों के बीच ऊंची आवाज में सुनाओ लोगों से मत डरो कि वे क्या कहेंगे और क्या करेंगे वे तुम्हारे शरीर ही को मार सकते हैं आत्मा को नहीं इसके बजाय परमात्मा से डरो, क्योंकि वह शरीर को नष्ट कर सकते हैं और आत्मा को भी नर्क में नष्ट कर सकते हैं साधारण चिड़िया बहुत सस्ते दाम में बिकती है एक पैसे में दो फिर भी परमात्मा की मर्जी के बिना उनमें से एक भी नहीं मरती परमात्मा ये भी जानते हैं कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं इसलिए किसी से भी मत डरो क्योंकि तुम इन छोटे पक्षियों की तुलना में परमात्मा के लिए कहीं अधिक कीमती हो इसलिए यदि तुम दूसरों के सामने खड़े होकर कहते हो कि तुम मुझ पर आस्था रखते हो तो मैं अपने पिता परमात्मा के सामने कहूंगा कि तुम मेरे हो हालांकि यदि तुम दूसरों के सामने खड़े होकर कहोगे कि तुम मुझ पर आस्था नहीं रखते तो मैं भी अपने पिता परमात्मा के सामने कहूंगा कि तुम मेरे नहीं हो परमात्मा और प्रभु यीशु की आज्ञा पालन पहली प्राथमिकता यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर लोगों के झगड़े निपटाने आया हूं मैं झगड़े निपटाने नहीं परंतु मतभेद पैदा करने आया हूं मैं आया हूं कि बेटे को उसके पिता के और बेटी को उसकी माता के और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दू तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अपने लोग ही होंगे जो व्यक्ति अपनी मां या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं जो पिता अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह भी मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं और जो कोई भी अपना क्रूस उठाने और मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं उसमें मेरा शिष्य बनने की योग्यता नहीं जो कोई अपने जीवन को पाना चाहता है वह उसे गवा देगा तथा जो कोई मेरे लिए अपने जीवन की हानि उठाता है तो वह अपने जीवन को पा लेगा। जो कोई तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरे भेजने वाले पिता परमात्मा का स्वागत करता है जो परमात्मा के प्रवक्ता का इसलिए स्वागत करे कि वह परमात्मा के संदेश को बताता है तो जो इनाम परमात्मा के प्रवक्ता को मिलता है वही उसे भी मिलेगा और जो धर्मी व्यक्ति का इसलिए स्वागत करे कि वह परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है तो जो इनाम धर्मी व्यक्ति को मिलता है वही उसे भी मिलेगा जो कोई इन साधारण व्यक्तियों में से किसी एक को एक कटोरा ठंडा पानी सिर्फ इसलिए दे कि वह मेरा शिष्य है मैं तुमसे सच कहता हूँ उसे इनाम जरूर मिलेगा